ऐसा देखेंगे जैसे दघना जुहोती कहा जाता है दधी से होम करना चाहिए तो दधी किसके लिए भीत है होम के लिए भीत है ना तो दधी होमार्थ है दधी किसके लिए है बात ही समझ में तो दधी है होम के लिए और जब कहा गया नानसं वेत दर्श पूर्ण मास प्रकरण में क्या कहा गया ना नृतम वेत अन भाषण नहीं करना चाहिए तो अंध भाषण नहीं करना चाहिए यह किसी पुरुष के लिए विधान किया गया है या तो कर्म के लिए विधान किया गया है कर्म। तो सुनो थोड़ा थोड़ा अंतर देखना दजना जो होती ददी से होम करना चाहिए तो ददी होम के साधन होम के अंग रूप से भी है तो ददी का विधान है इसके लिए होमार्थ दधी किसके लिए है होम में सीधा इसका उपयोग है और इसका सीधा ये ये कम वे इसका पुरुष के लिए विधान किया गया है किसके लिए विधान किया गया? गया है पुरुष के लिए विधान किया गया है मतलब क्या है कि सीधे इसका याग होम में उपयोग नहीं है ये इतना अंतर है जैसे अनिर्त अन नहीं बोले कौन नहीं बोले पुरुष पुरुष नहीं बोले याग करने वाला और दधी से होम करे तो दधी का सीधे उसमें उपयोग हो गया इतना अंतर है इतना थोड़ा अंतर है से आग है है ददना जो होती ददी से होम करते हैं जो अग्नि नित अग्नि होते रहे वो ददना जो होती पैसा जो होती विकल्प है मतलब ददी से और दूध से दोनों से करना ददी से करो या दूध से करो आ, आग ज्यादा रहेगी दही दूध थोड़ा थोड़ा डालो रहेंगे आगे यहाँ पर देखेंगे पुरुषार्थ से दर्श पूर्ण मास प्रकरण दर्श पूर्णमाश प्रकरण में अर्थ है निषेध पुरुषार्थ का अर्थ है कि पुरुष के लिए विहित पुरुष के लिए दर्श मास प्रकरण में पुरुष के लिए विहित पुरुष के लिए विहित मिथ्या भाषण के निषेध का कृतु के अंग रूप से कृतुअया है ना कृतु के अंग रूप से नाने सम्वदेट भी लाना है ना यहाँ पर से तो से का अंग होने क्या दस पुर्ण मास याद कृतु का अंग होने से जिस प्रकार नानतम या निषेध चिंतार्थ होता है दस पुर्ण मास प्रकरण में पुरुष के लिए ही पुरुष के लिए ही विहित मिथ्याण का निषेध कृतु का अंग होने से जिस प्रकार या वाके चरितार्थ होता है या या वाके चरितार्थ होता है उसी प्रकार दुश्चरितर दुश्चरित विरता आदे उपासना अंगतः दुष्चरित से विरति दुष्चरित से विरति मतलब उपरती तो दुष्चरित से विरति क्या है यह उपासना का अंग और इसका भी विधान पुरुष के लिए किया गया है पुरुष ही तो करेगा पुरुष ही करेगा तो पुरुष के लिए विहित दुश्चरित वृत्ति आदि को को उपासना का अंग होने से उनका विधान संभव होता है उसी प्रकार पुरुष के लिए विहित दुश्चरित वृत्ति आदि को भी उपासना का अंग होने से उनका विधान संभव होता है किसका विधान संभव होता है दूसरी से वृत्ति आदि का दूसरी से वृत्ति आदि का दूसरी से वृत्ति का विधान शांत रहने का विधान समाहित रहने का विधान शांत मानस का विधान सब ले लेना कहने का मतलब यह है देखो कि जैसे पुरुष के लिए विधित पुरुष के लिए है मिथ्या भाषण का निषेध मिथ्या भाषण का निषेध किसके लिए है लेकिन वो कृतु का बनेगा पुरुष के लिए विहित होने पर भी क्या बन रहा है कृतु का कौन मिथ्या भाषण का निषेध वैसे ही दुश्चरित वृत्ति आदि के लिए भी पर उपासना होती है उपासना का है पुरुष के लिए पर, अंग किसका बन रहा है उपासना कितना ऐसा है एक बार और संक्षेप में देखेंगे जिस प्रकार दस पूर्ण मास प्रकरण में पुरुष के लिए ही भी पुरुष के लिए भी मिथ्या भाषण का निषेध को कृतु का अंग होने से ना वेत या निषेध वाक्य चरित्त होता है या इस प्रकार नातम वर्चार्थ होता है इस प्रकार निषेध चरित्त किस प्रकार कहा गया निषेध ना नि इस प्रकार निषेध चरित्त होता है उसी उसी प्रकार दुष्चरित वृत्ति आदि उसी प्रकार चर पुरुष के लिए विहित होने आरोप भी कौन दुष्चरित आदि हाँ या उसी प्रकार पुरुष के लिए पुरुष के लिए विहित होने आरोप भी दुष्चरित वृत्ति आदि को उपासना का अंग होने के कारण उनका विधान संभव होता है किनका का विधान नानी नहीं नहीं नहीं हाँ का, ठीक है आदि का विधान संभव होता है मतलब विहित तो, है तो ये पुरुषार्थ पुरुष के लिए तो उपासना का अंग बनेगी तो जब ये उपासना अंग बनेगी तो ध्यान देना अंग सहित अंगी के करने पर ही कर्म पूरा माना जाता है जैसे संद्योपासन करते हैं ना तो अंगी क्या हो गया जब हो गया मुख्य कर्म अंगी कर्म हो गया या इस देवता का चाहे किसी मंत्र का जप करो या कोई भी मंत्र जपो तो उसमें अंगी क्या हो गया जब अंग स्नान शिखाबंधन आचमन प्राणायाम रागमर्षण ये सभी क्या हो जाते हैं उसके अंग हो जाते हैं तो सांग अंगों के करने पर ही अंगी फलाफरत होता है क्या करना चाहिए सांग अंग सभी अंगों सहित अंगी को करना चाहिए तो अभी यदि किसी भी अंग को करने में कमी रह गई तो अंगी फल देगा नहीं नहीं देगा तो यही कहने का मतलब है कि यदि कोई दस पूर्णवास्त्र व्रण में तो मिथ्या भाषण तो कभी नहीं करना चाहिए सत्यम वेत शास्त्र का हरीश है और मित्र और ये महाभारत में कहा है कि सत्य भाषण से बड़ा कोई भी तप नहीं है उससे बड़ा कोई तप नहीं सत्य भाषण से बढ़कर के तो हमेशा सत्य भाषण करना चाहिए पर देखो प्रमाद से कभी कभी असत्य भाषण हो जाता है बहुत पुरानी बात हो जाए तो कहीं कोई जाकर दो दिन रुकेगा तो भूल कर कुछ भी कहने लगेगा प्रमाद है तो ये, तो ये ऐसी दर्श पूर्ण प्रकरण की जब बात है तो प्रमाद से भी मिथ्या भाषण ना करे ये मतलब है है ना प्रमाद से भी नहीं करना चाहिए मिथ्या भाषण बहुत तो सोच समझ के बोले नहीं कभी कभी प्रमाद से हो जाता है बहुत पुरानी बात हो ठीक ठीक घट्टा याद नहीं रहती व्यक्ति कुछ न कुछ भूलता है तो यहाँ पर क्या है कि यदि कोई मिथ्या भाषण करेगा तो उसको दशपूर्ण मास का फल मिलेगा नहीं। तो उसी प्रकार से क्योंकि अंग पूरा नहीं हो रहा है उसी प्रकार से क्या है यहाँ उपासना अंगी ही निष्पन्न नहीं हो पाएगी यदि अंग में कमी रहेगी तो उपासना उसी निष्पन्न नहीं हो पाएगी तो वो चाहेगा हमको उपासना से भगवान मिल जाए तो मिलने वाली नहीं है यही बताना चाहते हैं क्या जितना कोशिश कर ले और अंग यदि सही है तो फिर क्या है भगवत कृपा से अंगी निष्पन्न हो जाता है पर लगाइए तथा और वैसा होने से यू तू कि पुरुष के लिए विहित पुरुष के लिए विहित क्या है दुष्टरित निषेध दुष्चरित करना चाहिए नहीं दुष्टरित नहीं करना चाहिए दुष्चरित का निषेध या दुस्तरित से वृत्ति दुष्चरी से निवृत्ति पुरुष के लिए भी पुरुष के लिए भीत होने पर भी उल्लंघन करके दुष्चरित निषेध का निषेध का उल्लंघन करके मतलब दुराचरण करके हाँ दुराचरण निषेध का उल्लंघन करके मतलब दुराचरण करके उल्लंघन करके या था ना पहले कि जो परमात्मा की उपासना को पूर्ण करना चाहता है परमात्मा की उपासना को अभिगुणम है ना विगुणम का अर्थ होता है न्यून नीू, अब अविगुणम का क्या अर्थ है पूर्ण क्योंकि परमात्मा की उपासना को पूर्ण करना चाहता है या परमात्मा उपासना को संपन्न करना चाहता है लग जाएगा किंतु पुरुष के लिए भी होने पर भी दुष्चरित निषेध का उल्लंघन करके जो परमात्मा की उपासना को संपन्न करने की इच्छा करता है दस मतलब उसके दुष्चरित निषेध रूप अंग तो दुष्चरित निषेध क्या है ये उपासना का अंग है दूसरी निषेध रूप रूप क्या ये उपासना का ये अंग उसका पूर्ण हुआ ने। तो दूसरी से रूप अंग की न्यूनता होने से अंग की, की त्रुटि होने से उपासना की पूर्णता सिद्ध नहीं होगी उपासना की पूर्णता सात गुण का सदगुण उपासना के सदगुण सिद्ध नहीं होंगे उपासना के सदगुण क्या पूर्णता उपासना की पूर्णता सिद्ध नहीं होती है यह भाव है हो गया पुरुष के लिए भी किसका बन रहा है उपासना का जैसे पुरुष के लिए भाषण भी का भीषण कांग बन रहा है वहां पर वहां पर कर, का मतलब दस पुणा थी आपका ठीक है वही पुरुष के लिए दूसरी की बनेगी उपासना का ये ध्यान रखना बनेगी भी के लिए है। कुछ कुछ ऐसे हैं, हैं। ऐसा जैसे दधी को सीधे होम में लगा दिया और मिथ्या वासण के निषेध को खुद के आचरण में लाना है इतना इस तरह से कुछ अंतर कहेंगे कृतवत्व और तो पुरुषार्थ का हालांकि करना सब पुरुष ही सबको करेगा सब कुछ करेगा फिर भी कृस्वर तो पुरुषार्थ कहकर थोड़ा भेद करते हैं जी। उगत ओदन मृत्यु का ब्रह्म उतचेद यस्य उपसेचनम् येचनम क्था वेद येये ओदन भूता ब्रह्मचा क्षत्रम च उभे ये यस्य भूता मृत्यु यस उपसेचनम सह वेद सह वेद फिर एक बार देखना उपसेचनम इथा सहय ब्रह्म का मतलब ब्राह्मण छत्र कार्य छत्री ब्राह्मण और छत्री दोनों यथ यस्त परमात्मा न ब्राह्मण और छत्री दोनों जिस परमात्मा के भात होते हैं है ना? भात खाता है ना मुख्य भोजन व्यक्ति का क्या है भात तो ब्राह्मण और क्षत्रि क्या है भात है तो ब्राह्मण और क्षत्रिय चराचर जगत का उपलक्षण है चराचर का बोधा केवल ब्राह्मण क्षत्रि सहित संपूर्ण जगत जिसका भात है सबको खाते हैं भगवान तो अब देखना अब देख जो व्यक्ति भोजन करता है तो ये ओदन होता है मुख्य भोजन और संस्कारक द्रव्य दही चटनी दाल अचार सब साग ये सब क्या साग ये सब संस्कार द्रव्य है तो संपूर्ण चराचर जगत तो हो गया ओदन तो उसका संस्कारक द्रव्य क्या संस्कार है किससे मिलाकर खाते हैं तो कहते है। है। मतलब है। है। हैं मृत्यु मृत्यु जैसे उपसेचन है मृत्यु जिनका उपसेचन है उपसेचन मतलब संस्कारक द्रव्य चटनी वगैरह है मृत्यु जिनका उपसेचन है पूरे जगत का कर संसार करते हैं भगवान तो मृत्यु जिनका उपसेचन है सहयत्र सहयत्र का अर्थ है परमात्मा यत्र का अर्थ है जिस प्रकार स्थित है वह परमात्मा जिस प्रकार स्थित है मतलब वह परमात्मा जिस प्रकार वाला है करते क्या हुआ सायत्र का हुआ परमात्मा जिस प्रकार वाला है तो उस प्रकार को इच्छाकर्थ ऐसा कहा वेद कौन जान सकता है उस प्रकार को ऐसा कौन जान सकता है ध्यान देना सायत्र तो हुआ परमात्मा जिस प्रकार स्थित है या हुआ परमात्मा जिस प्रकार वाला है प्रकार मतलब विशेषता प्रकार का क्या मतलब है विशेषण है ना वह परमात्मा जिस विशेषता वाला है जिस महिमा वाला है तो ऐसी इस प्रकार कोई जान सकता है ऐसी ध्यान देना जब कहते हैं ना ऐसा तो इसके सब पहले के समान यदि कोई वस्तु किसी वस्तु को देखेंगे तो आप क्या कह सकते हैं ऐसी है है ये ना और जो बिल्कुल सबसे विलक्षण हो तो उसको ऐसी कैसे बनेगा ऐसे तो कहते हैं ये ऐसी है ये इसके समान है वो उसके समान है ये ऐसी है ये वैसी है तो जिसकी कुछ समानता देखी गई है उस वस्तु को क्या कहते है ऐसी और जिसकी समानता है नहीं किसी के साथ तो उसको ऐसी कह सकते हैं तो सहायत्र परमात्मा जिस प्रकार वाला है उस प्रकार को मतलब उस मही उस विशेषता को उस महिमा को वह जिस महिमा वाला है उस महिमा को ऐसा इस प्रकार कौन जान सकता है मतलब ऐसा इस प्रकार कोई नहीं, नहीं जान सकता है। ऐसी उसकी महिमा है हम्म तो अब ये ध्यान देंगे यहाँ पर कि यहाँ देखिए पहले सुन लेना तो संपूर्ण जगत क्या है परमात्मा का भात है उदन है और मृत्यु क्या है उनका उपसेचन है उपसेचन देखो वहाँ लक्षण लिखा है उपसेचन का स्वयं अद्य मानव स्थिति इतर आदम सहकारित्व स्वयं मानत्व स्थिति का जो स्वयं भक्षी होते हुए जिस पदार्थ का भक्षण किया जाए उसे क्या कहते हैं भक्ष्य कि स्वयं अद्यमान होते हुए स्वयं भक्ष्य होते हुए इतर आदम सहकारित्व दूसरे के भक्षण का सहकारी हो दूसरे के भक्षण का साधन हो उसे उपसेचन कहते हैं साग दाल चटनी उपसेचन है इनको ये स्वयं खाए जाते हैं और दूसरे के खाने के साधन है चावल और रोटी के खाने का साधन है और सेम भी खाए जाते हैं जो तो सेम खाया जाए और दूसरे के खाने का साधन है उसे कहते हैं औक्सेचन तो मृत्यु देवता को भी भगवान खा जाते हैं और दूसरे के खाने का साधन उसको मिला करके पूरे संसार को चट कर जाते हैं भगवान तो अब देखिए तो ऐसा ध्यान देना कि भगवान क्या करते हैं जैसे लोग साग दही अचार से भात को खाते हुए और अंत में क्या करते हैं दाग दही दाग दही आदि से भात को खाते हुए साग दही को भी खा जाते हैं तो वैसे ही भगवान मृत्यु से चरा चर जगत का संघार करते हुए और मृत्यु का भी संघार कर देते है मृत्यु को भी मार देते हैं, तो वरी भी छुट्टी करती यही भगवान का काम है तो भगवान मृत्यु देवता के द्वारा बृष्टि संघार हमेशा करते रहते हैं बृष्टि संघार हमेशा करते हैं और कल्प के अंत में मृत्यु द्वारा समष्टि संघार करते हैं मृत्यु द्वारा अभी तो दृष्टि संघार चल रहा है ना एक कर करके और कल्प के अंत में मृत्यु द्वारा समृष्टि संघार करते हुए मृत्यु का भी संघार कर देते हैं ऐसे महान परमात्मा है ऐसी उनकी महिमा है तो मृत्यु देवता ही उपसेचन है मृत्यु हाँ मतलब ऐसे उपसेचन के द्वारा भात खाते हुए लोग उपसेचन को खा जाते हैं तो भगवान मृत्यु के द्वारा संसार को मारते हुए मृत्यु को भी मार देते है तो ऐसा है मृत्यु को मतलब मृत्यु के द्वारा संसार का संहार करते हुए मृत्यु का भी संघार कर देते हैं यहाँ ओदन कर संघार्य समझते हैं जिस जिसका संघार किया जाए उसे क्या कहते हैं संहार या विनाश से जिसका विनाश <s covenant> किया जाए उसे क्या कहते हैं विनाश से तो यहाँ ओदन कर विनाश या संघार ऐसा तो परमात्मा की अनंत महिमा है उनमें प्रत्येक महिमा कैसी अपर है जिस महिमा वाले हैं उसे ऐसा है इस प्रकार सीमित रूप से कोई जान सकता है ऐसा है तो सीमित वस्तु के लिए कहा जाता है तो परमात्मा की विशेषता को ऐसा है इस प्रकार कोई नहीं कह सकते हैं जैसे परमात्मा अपर है वैसे ही उनकी महिमा भी कैसी है उनका सामर्थ्य भी अपर ऐसा विलक्षण सामर्थ है तो ऐसा कोई नहीं कह सकता है ऐसी है भगवान की महिमा तो इससे आई है रोटी खाते है ना हाँ तो अवैध वैदिक में तो भात खाना चाहिए है उपलक्षण बात ये है ना की बहुत प्रचलित है अभी भारत में देखिए भात खाने वालों की आबादी ज्यादा है रोटी खाने वाले कहाँ उत्तराखण्ड में भी चावल खाता है उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है ना बिहार से लगा हुआ यहाँ चावल बिहार में लगे में उत्तर प्रदेश में रोटी खाता है उत्तर प्रदेश में हरियाणा में पंजाब में तो खाने तो भी महाराश्ट्रे, तो महाराश्ट्रे, रोटी खाने वाले हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र महाराष्ट्र गुजरात ये सब रोटी खाने वाले देश रोटी खाने वाले देश है और तो फुल मिलाकर चावल खाने वाले यहाँ जाता है दक्षिण भारत पूरा बंगाली उम्मीदवार पहाड़ी सब चावल खाते हैं और पूरे विश्व की यदि आबादी से थोड़ा चावल खाने वाले खाता है तो पाकिस्तान में रोटी खाता है बिगड़े हुए लोग रोटी खाते हैं तो ये उपलक्षण समझ लेना है कि देखो लोग कैसे हैं कि उसका विधान नहीं है रोटी का गो धूमस्टमेस्मे ऐसा आता है ना बेट में तो तो तो तो थे समझा निकलती खांसी बहुत आती थी हमने कभी यहाँ के हिसाब से मैंने बोल दिया की आप रोटी खाया करो तो नाराज हो गए उन्हें रोटी तो मुसलमान के तरह चलता <laughs> बात है। <laughs> इसका मतलब वहाँ बीमार होने पर भी मना नहीं किया जाता है तो हाँ। मना करते हैं बीमार होने पर जाओकल डॉक्टर लोग आज कल कहने लगे पुराना नियम तो नहीं हम भी अब देखो जुकाम खाते हुए चावल छोड़ते फायदा नहीं होता देखता हूँ मतलब वो कहा है वो मुख्य भोजन का इलाज कर रहे हैं तो लन कर दी मनु hmm? रहे छत्रच तो उवत ओदना उपसेचनम का इथ्ठा वेद यहाँ यस्य यह्म उभय भदना मृत्यु येचन क्था वेद यस्य ब्रह्मचा क्षत्रम च उभय ओदना मृत्यु येचनम सहय्था वेद कि ब्राह्मण और क्षत्रि दोनों जिसके उदन होते हैं मृत्यु जिसका उपसेचन होता है वह जिस प्रकार स्थित है अर्थात वह जिस प्रकार वाला है उस प्रकार को इच्छा ऐसा है इस तरह कह वेद कौन जान सकता है उस प्रकार को ऐसा है इस तरह कह वेद कौन जान सकता है उस प्रकार को मतलब उस विशेषता को उस महिमा को ऐसा है इस प्रकार कोई नहीं जान सकता है उसकी महिला है बहुत बड़ी महिमा है अब देखिए उसमें विराट रूप है ना गीता में आया जो भगवान का ये अपने प्रज्वलित मुख से सबको ग्रसित कर रहे हैं कुछ इस चबा करके में लगा हुआ है तो ये है तो ये भगवान का है ये संकल्प भी सबका संहार कर देते हैं इसलिए जी देखेंगे भाषण में ब्रह्म छत्राखे ब्राह्मण और छत्री नामक दोनों वर्णों से उपलक्षित ब्राह्मण और क्षत्रिये दो वर्ण क्या है उपलक्षण है किसके चराचर जगत के कृष्ण अर्थ संपूर्ण संपूर्ण चराचर जगत के उपलक्षण क्या है तो इनसे उपलक्षित हो गया जगत उपलक्षित अर्थ ज्ञात लक्षणा से ज्ञात तो ब्राह्मण और ब्राह्मण और क्षत्र नामक दो वर्णों से उपलक्षित संपूर्ण यह चराचर जगत ये अर्थ हो गया यदनो भवती अर्थ यश्यो भवती ओदन का क्या अर्थ पर विनाश जिनका विनाश है जिनके द्वारा विनष्ट किया जाता है मृत्यु करते करते दूसरे के खाने, खाने का साधन होता है सह सा, सफ लेना चिराचर संघर्षा परमात्मा संपूर्ण चिराचर जगत का संघार करने वाला परमात्मा ये प्रकार स्थित जिस प्रकार में स्थित है अर्थात यकार विशेषता जिस प्रकार वाला है जिस प्रकार से विशेष है जिस प्रकार वाला कम प्रकार उस प्रकार को इथम ऐसा है इस प्रकार कौन जान सकता है उस प्रकार को या उस विशेषता को इथम ऐसा, इस प्रकार कौन जान सकता है? मतलब कोई नहीं जान सकता है ऐसा कहते हैं अच्छा देखो यहाँ या ब्रह्म और छत्र पद से क्या लिया गया है कृष्ण सिराक्षर जगत तो शंका है कि ब्रह्म और छत्र पद से संपूर्ण सिराक्षर जगत को ग्रहण करने में क्या हेतु है ब्रह्म और छत्र पद से संपूर्ण सिराक्षर जगत को ग्रहण करने में क्या हेतु है इसी चेतक शंका उचित से समाधान कहा जाता है ब्रह्म चाहे छत्र चा ओदनम ओदना बहुत ब्रह्म और छत्र ओदन होते ऐसा कथन होने पर ऐसा कहा गया ना ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण का ब्राह्मण और क्षत्रीवर्ण को किंचित प्रति या यंचित प्रति है किंचित प्रति मतलब किसी के प्रति ओदन शब्द मुख्य अर्थ अन्य सम्भवा ओदन शब्द का मुख्य अर्थ अन्य होना संभव न होने से ब्राह्मण और क्षत्रिवर्ण को किसी के प्रति ओदन शब्द का मुख्य अर्थ अन्य होना संभव न होने से ओदन शब्द का मुख्य अर्थ क्या है अन्न शब्द का मुख्य अर्थ क्या है वो भी से बना है ना अन्य अर्थ यहाँ पर खाद्य क्या अर्थ है खाद्य जो खाया जाए अन्नम जो खाया जाता है उसे क्या कहते हैं अन्न ऐसा कर्नाटक में भी, भी चाव भात को ही कहते अन्य। हैं, अन्य। अन्य कहते हाँ हैं। कहते। बने बने भात को अन्न कहते हैं बढ़िया शब्द है अब यहाँ देखेंगे यहाँ लगाना किसी के प्रति ओदन शब्द का मुख्य अर्थ अन्न होना संभव ना होने से ओदन शब्द का मुख्य अर्थ अन्न है ओदन शब्द का मुख्य अर्थ, मुख अर्थ कौन नहीं होता है बोलो ओदन शब्द का मुख्य अर्थ अन्न कौन नहीं होता है ब्राह्मण क्षत्रि ओदन शब्द का मुख्य अर्थ जो अन्य है तो वैसे ब्राह्मण क्षत्रि हैं क्या मतलब जैसे कि ओदन शब्द का मुख्य अर्थ ओदन भात है ना आप रोटी को सब्जी को ऐसा किसी किसी को ले सकते हैं मनुष्य को तो नहीं ले सकते हैं ना वही कह सकते हैं कि ब्राह्मण और वर्णों को किसी के प्रति मतलब किसी के प्रति भी ओदन शब्द का मुख्य अर्थ नहीं है कोई खाता तो नहीं है उनको कि ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण को किसी के प्रति ओदन शब्द का मुख्य अर्थ अन्न होना संभव न होने से ओदन शब्द से भोग्यत्व भोग्यत्व अथवा विनाश्य लक्षणीय है मतलब लक्षणा से ज्ञात होता है ओदन शब्द के द्वारा कर से लक्षणा से ज्ञात होता है ओदन शब्द से लक्षणा के द्वारा क्या ज्ञात होता है भोजत्व भोज्यत मतलब जो भोग जो खाया जाए और भोग्यत मतलब जिसका अनुभव किया जाए भोगा जाए किसी भी इंद्रिय से और विनाश्यत्व कि ओदन शब्द के द्वारा भोज्यत्व भोग्यत्व अथवा विनाश्यत्व लक्षणा से ज्ञात होता है ठीक है क्योंकि तो लक्षणा से क्यों ज्ञात होता है तो लक्षणा से क्या क्या ज्ञात होता है अथवा अथवा इसी में से से कुछ ज्ञात ज्ञात होगा होगा होगा तो क्या वो जगत जगत लक्षण किसका का क्योंकि ब्रह्म छत्र मात्र का भोक्ता अथवा ब्रह्म छन्द्र छत्र मात्र का संघर्ता ब्रह्म छत्र मात्र का भोक्ता अथवा ब्रह्म छत्र मात्र को संघार करने वाला कशित जीवा व परमात्मा न कोई जीव अथवा परमात्मा नहीं है ना ही लगा है ना तो लक्षणा से क्यों ज्ञात होता है ध्यान देना लक्षणा के द्वारा किस कृष्ण जगत का भोज्य भोग्यत्वित्व लक्षणा से ज्ञात तो होता है भोज्यत्व भोग्यत्नाश तो किसका कृष्ण चिराचर जगत का लक्षणा से ज्ञात होता है कहीं क्यों क्यूँकी ब्रह्म मात्र का भोक्ता ब्रह्म मात्र का संगता ब्रह्म छंद मात्र का भोक्ता अथवा ब्रह्म छंद मात्र का संघरता कोई जीव अथवा परमात्मा नहीं है जो केवल इतने मात्र को को संघार करे केवल इतने मात्र को खाए ऐसा है क्या या इतने मात्र का अनुभव करे नहीं है ना क्या और देखना अंतरादित विद्यायाम अंतरादित विद्या में ये चाहे अमुषमात पर लोका ये अमुषमात पर लोका जो इससे पर के लोग है जो इससे मतलब ऊपर जो लोग हैं तेसाम चाहते क्या चा तेम स्टे और परमात्मा उन पर शासन करता है उन पर शासन करता है लग गया जो ऐसे पर के उनका भी परमात्मा शासन करता है इस प्रकार सर्व सर्व लोकेश्वर परमात्मा में तो यहाँ पर लोका तेसाम चाष्टे यहाँ लोक शब्द गया है ना क्यों आया तो कहते हैं सर्वलोकेश्वर परमात्मा में उपासना के लिए लोक विशेष का शासकत्व सुनने के समान सुने जाने के समान, ये जो आई है ना ये उस, ते ते तो लोक विशेष का शासन कर्तृत्व तो सुनाई देता है लोक विशेष का शासन कर्तृत्व तो किसने आएगा परमात्मा में तो लोक विशेष का शासन कर्तृत्व तो परमात्मा में क्यों ये श्रुति कहती है कहते हैं उपासना के लिए किसके लिए मतलब चिंतन के लिए तुझे लगाना करते इस प्रकार सब लोकेश्वर परमात्मा में उपासना के लिए जिस प्रकार लोक विशेष का तो सुनाई देता है लोक विशेष का तो कहा पर कहां? बोलो तो हाँ यहाँ पर सुनाई देता है उसी प्रकार सर्वसंगता परमात्मा में सर्वसंग ब्राह्मण और क्षत्रि के संघार के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय का संघार उपासना के लिए कहा गया है ब्राह्मण और क्षत्री का संघार कहने का मतलब उपासना के लिए कहा गया इसका मतलब उसकी लक्षणा चराचर जगत चराचर जगत में मत करो ये मतलब है कहने का ये कहने का मतलब है दोबारा देखना पहले वाली पंक्तियों में आइए पहले शंका थी कि ब्रह्म और पर जैसे संपूर्ण चराचर जगत को ग्रहण करने का क्या कारण है बीजम करते कारण है। तो उत्तर दिया है कारण यही है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण किसी के प्रति ओदन शब्द के मुख्य अर्थ नहीं है मुख्य अर्थ में तो लक्षणा करनी पड़ेगी योदन शब्द की कृष्णाचल जगत के के भोजत्व में लक्षणा करो या किस कृष्ण आचर जगत के भोग में लक्षणा करो।, करो या किस कृष्णाचल जगत के विनाश में लक्षण करो कहने का मतलब है चाहे भोज कृष्णाचर्य जगत में लक्षणा करो या भोग कृष्ण आचर जगत में लक्षणा करो अथवा विनाश कृष्णाचर्य जगत में लक्षणा करो ये मतलब है और लक्षणा का हेतु बताते हैं क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रि मात्र का भोगता अथवा ब्राह्मण क्षत्रि मात्र का संघर्षा कोई जीव अथवा परमात्मा नहीं है अब ध्यान देना अब ये जो है पूर्व पक्षी आ रहा है और ना चाहे बाद में करेंगे ना चाहे सिद्धांति बोलेगा पूर्व पक्षी कहता है अंतरादित विद्या में ये चाहे अमुषमात का जो इससे पर के लोग हैं, ते शाम और उनका भी शासन करता है उनका भी कौन परमात्मा इस प्रकार सर्वलोकेश्वर परमात्मा में सर्वलोकेश्वर परमात्मा में उपासना के लिए लोक विशेष का शासकत्व जिस प्रकार सुनाई देता है लोक विशेष का शासकत्व किसमी आएगा बोलो लोकेश्वर अच्छा परमात्मा में ठीक है लोकेश्वर परमात्मा में उपासना के लिए लोक विशेष का शासकत्व जिस प्रकार सुनाई देता है उसी प्रकार संघार करता परमात्मा में ब्राह्मण और छत्री का संहार ब्राह्मण और के संघार का उपासना के लिए उपयोग हो ब्राह्मण और छत्री के संघार का मतलब जैसे देखना परमात्मा सभी लोगों पर परमात्मा सभी लोगों का शासक है ठीक है और फिर भी इस लोक से परे जो लोग हैं उन उन पर शासन करता है परमात्मा तो लोक विशेष का शासन करते तो परमात्मा में क्यों कहा गया उपासना के लिए सरलोकेश्वर जो परमात्मा है तो वह लोक विशेष का मतलब तो एक चिंतन करना है एक चिंतन करना है कि परमात्मा सभी लो लोग सभी लोगों का शास्त्रा है इस लोग से ऊपर लोगों का भी शास्त्राथ है चिंतन करना है बार बार तो मतलब उपासना के लिए जैसे कहा गया सर लोकेश्वर परमात्मा के होने पर भी उसमें लोक स्त्रित्व क्यों कहा गया उपासना के लिए हाँ। वैसे ही सब का संघार करता परमात्मा के होने पर भी उपासना के लिए ब्राह्मण क्षत्रि मात्र का संघार करता कहा गया उपासना के लिए मतलब जान करके उपासना हाँ वैसा समझ के चिंतन करो कि भैया जो है इनका इनका भगवान संघार करते हैं भगवान इनके संघार है ऐसे चिंतन के लिए है वैसे भगवान सभी लोग के शासन करने वाले हैं तो सर्व लोग सभी लोगों के सर्वे सर सर्वलोक स्वर्व परमात्मा के होने पर भी सभी लोगों के शासक परमात्मा के होने पर भी यह ऊपर के लोगों का शासक है तो ऊपर के लोगों का शासक इतना क्यों कहा तो ऊपर के लोगों का शासक उपासना के लिए कहा तो वैसे ही सभी सभी कृष्ण जगत का अचराचर जगत का संहार करता होने पर भी उपासना के लिए ब्राह्मण क्षत्रि का संहार करता कहा गया तो मतलब सुनो जैसे वहां पर क्या है कि इससे ऊपर के लोगों का शासन करता है तो यहाँ उपलक्षण से सभी लोगों को नहीं पकड़ते वहां पर उपासना के लिए वही मानते हैं कि इससे ऊपर के लोगों का शासन करने वाला तो यहाँ भी उपलक्षण से सबको मत पकड़ा जाए बल्कि उपासना के लिए क्या कहा गया है कि ब्राह्मण और छत्री का संघार करने वाला है इतना ही पकड़ा जाए हालांकि संघारक सबका है पर उपासना के लिए इतना ही मान लिया जाए लक्षणा मत करो यह पूर्वक है लगाइए तो पंक्ति लगाइए की सर्व संघार करता परमात्मा में ब्राह्मण और छत्री का संघार सर्वसंगता परमात्मा में मतलब सर्वसंगता परमात्मा के होने पर सर्वसंगहता परमात्मा के होने पर भी अभी है ना सर्वसंग सर्वसंगता परमात्मा के होने पर भी ब्राह्मण क्षत्रि का संघार उपासना के लिए सर्वसंगार करता परमात्मा के होने पर ब्राह्मण क्षत्रि का संघार ब्राह्मण क्षत्रि के संघार का उपासना के लिए उपदेश किया गया है ब्राह्मण क्षत्रि के संघार का उपासना के लिए उपदेश हो तो मतलब क्या लक्षण न की जाए किस में ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए उसके समान अश उपासना प्रकरण संभव किसका उपासना प्रकरणत्व संभव नहीं है किसका जो कठोपनिषद का जो प्रकरण चल रहा है उसके समान उस प्रकरण मतलब उस उद्धुति में कहे गए प्रकरण उद्धि के प्रकरण के समान उतुति के प्रकरण के समान इसका उपासना प्रकरण तो संभव हाँ यहाँ उपासना का प्रकरण नहीं है यहाँ तो उपास्य ब्रह्म को बताने का प्रकरण चल रहा है उपास्य ब्रह्म को बताने का कि यहाँ उपासना का प्रकरण संभव नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसके समान इसका उपासना का इसका उपासना प्रकरण होना संभव नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसके समान इसका उपासना प्रकरण होना संभव नहीं है लगेगा अतः इसलिए ब्रह्म और क्षत्रि का ग्रहण चराचर मात्र ब्रह्म और क्षत्रि का ग्रहण का चराचर मात्र उपलक्षण तो है मतलब ब्राह्मण और क्षत्रि का ग्रहण चराचर मात्र के उपलक्षण के लिए मानना उचित है ब्राह्मण और क्षत्रि के ग्रहण को चराचर मात्र के उपलक्षण के लिए मानना उचित है चराचर मात्र उपलक्षण चराचर मात्र का उपलक्षण कौन ब्रह्म छत्र का ग्रहण तो चराचर मात्र उपलक्षण तो किसका ब्रह्म ग्रहण का चराचर मात्र उपलक्षण तो उचित है लग गया उक्तम उचर ग्रहणाथक्तम और ब्रह्म सूत्रकार ने चराचर ग्रहणात ऐसा कहा है की अत्ता अत्ता करते संघार करता कहा परमात्मा परमात्मा अत्या है मतलब संहार करता है इसमें हेतु क्या है कहते चराचर ग्रहणात अत्ता करते संघर्ष है ये परमात्मा है मतलब संघरता है क्यों तो इसमें हेतु क्या दिया चराचर ग्रहणा तो चराचर ग्रा... चराचर का ग्रहण होने से तो चराचर लक्षणा के बिना आएगा नहीं, है। नहीं, है। नहीं आएगा इसी के हाँ, हाँ मतलब ये इस जो है इसी श्रुति से संबंधित है लक्षणा के बिना नहीं आ सकता ऐसा ब्याजी ने कहा इसे लक्षणा करना ठीक है केवल ये नहीं की चिंतन के लिए कहा गया ऐसा नहीं है वो सबका संघार करना है यही मतलब है ऐसा कोई चिंतन नहीं है I need your help.